परमात्मा कह रहा है मनुष्य को आई डू नॉट क्वेश्चन योर एग्जिस्टेंस मैं तेरे अस्तित्व को लेकर के कोई प्रश्न नहीं कर रहा इंसान के दिमाग में ईश्वर के अस्तित्व को लेकर शंका हो तो हो लेकिन ईश्वर के मन में इंसान को लेकर कोई शंका नहीं तो भरोसा तो उसका हमारे में है और एक महात्मा बहुत बढ़िया बोले कि इंसान में भरोसा है भगवान का बहुत भरोसा है आज तक उन्होंने खोया नहीं क्यों बोले यदि खोट का धंधा होता तो आदमी फैक्ट्री तुरंत बंद कर देता है कि नुकसान ही नुकसान हो रहा है बंद करो ये नया प्रोडक्शन फिर नहीं लेकिन भगवान मानते हैं कि अभी तक ये खोट का धंधा नहीं है नुकसानी का धंधा नहीं इसलिए तो नया नया बच्चा पैदा होता है हर नया बच्चा पैदा होता है तो इसका मतलब है अभी भी ईश्वर को इंसान में भरोसा है इसलिए चालू है हम ईश्वर को माने या न माने ईश्वर तो हमको मानता है हमारा उसमें विश्वास हो ना हो उसका हमारे में विश्वास है हम उसका भजन करें न करें वो हमारा भजन करने में लगा हुआ है ये जो हवा बह रही है हवा चल रही है ये जो सूरज रोशनी दे रहा है ये जो बादल बरस रहे हैं ये जो भूमि अन्न दे रही है वो सारी व्यवस्था उसने करी है वो हमारी सेवा में लगा है भजन का मतलब ही होता है सेवा तो प्यारे तनिक उस दृष्टि से सोचो तो ख्याल में बात आएगी नहीं दिखता है लेकिन करता सब कुछ है और हमारे लिए करता है पल पल हम उसी की कृपा से जी रहे हैं उसी की मेहरबानी है कम से कम थैंक यू तो कह दो फिर एक महात्मा आज आज महात्माओं की बातें बहुत याद आ रही है। एक महात्मा ने कहा महात्मा से पूछा किसी ने कि यदि ईश्वर है तो मिलता क्यों नहीं है दिखता क्यों नहीं है अब इसको कई बार एक महात्मा ने समझाया कि भाई दूध दूध में घी दिखता है क्या बोले नहीं दिखता तो तू मानता है कि नहीं है बोले नहीं मानना तो पड़ेगा दूध में घी है बोले जिस प्रकार दूध में घी है बस उसी प्रकार सर्वत्र परमात्मा दिखता नहीं है, लेकिन है लेकिन दूध में रहा हुआ घी एक निश्चित प्रक्रिया के द्वारा तुम प्रकट करते हो बस उसी प्रकार परमात्मा की अनुभूति कुछ साधन भजन के द्वारा तुम कर सकते हो और दूध में घी है यह हकीकत है लेकिन दूध से दिया नहीं जलता यह भी हकीकत है उसके लिए तो दूध के घी को प्रकट करना पड़ेगा बस उसी तरह परमात्मा तेरे हृदय में है तू परमात्मा में है परमात्मा तुझ में है यह हकीकत है लेकिन जब तक तू उसकी अनुभूति नहीं करेगा उसको प्रकट नहीं करेगा तेरी पीड़ा तेरा दुख तेरी अशांति तब तक नहीं मिटेगी तो एक ने पूछा कि महाराज भगवान फिर मिलता क्यों नहीं सामने क्यों नहीं आता बोले उसका एक कारण है क्या बोले उसके तेरे ऊपर इतने उपकार है इतने उपकार है कि तू चुका नहीं सकता हां बोले तो बोले तू सज्जन है कि नहीं वो आदमी परमात्मा इतना सज्जन है कि वो सोचता है कि ये ऋण तो चुका सकता नहीं और यदि कहीं मैं उसको मिलूंगा तो उसको बड़ा संकोच होगा तो सज्जन आदमी होता है ना किसी के ऋण में है हम चुका सकते नहीं रेणन बोला था कि भाई एक महीने के बाद लौटा देंगे तुम्हारा पांच लाख रुपया महीने की जगह डेढ़ महीना हो गया लौटाया नहीं और वो आदमी यदि मिल जाए सामने बड़ा संकोच होता है यदि मिलता है तो आदमी भागता है ये अपने भागेंगे कि अरे फिर पूछेंगे क्या हुआ भैया एक महीने का बोले थे डेढ़ महीना हो गया कब लौटा रहे वो पैसा हम खुद भागेंगे मिलना नहीं चाहेंगे तो तुम ऋण चुका सकते नहीं उसका और इसलिए वो तुम्हारे सामने आकर खड़ा नहीं होता कि कहीं तुम संकोच में ना पड़ो। परमात्मा इतना उदार है इतना उदार है कि तुमको वो संकोच में नहीं डालना चाहता इसलिए तुम्हारे सामने नहीं आता और बिना मांगे पुराना जो कर्जा है वो तो तुम चुका सकते नहीं लेकिन फिर भी वो देता ही रहता है देता ही रहता है देता ही रहता है इतना उदार है बोझ इतना तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना कि मैं तो उठाने के काम आ तो गया हूं, मगर जानता हूं। आ तो जान काया तेरे दर पे आने काब ता है ये माना लेकिन मैं कैसे जोली फैलाऊ क्यों तुझको नहीं मिलेगा क्या बोले ना भरोसा है मिलेगा लेकिन जोली फैलाने में संकोच हो रहा है क्यों पहले दिया है वही कम नहीं है जो पहले जाओ तो के कोई दर्शन कैसे कर सकता सिर को झुका के नमस्कार तो हो सकता दर्शन कैसे हो सकता और यहां कहा है तमन्ना यही है कि सिर को झुका के तेरा तेराश इकबार जी भर के कर ले बिंदु जी महाराज का पद और तो साधु गलत नहीं हो सकता महाराज सर झुकाने से प्रणाम होता नमन होता दर्शन कैसे हो सकता दर्शन तो यू सामने सामने करे ढग तो, सिर उ करना चाहिए प्रेरणा सिर झुकाने से दर्शन होता दिल के आईने में है तस्वीर यार दिल के आईने में है तस्वीर यार जब जरा गर्दन झुकाई देख ली जब जरा गर्दन झुकाई देख ली अहंकारी से वो दूर है नहीं तो अपने हृदय में ही है लेकिन अहंकार है दिखाई नहीं देगा जिसने जिसने सिर झुकाया उसी को वो दिखाई पड़ता है जो विनम्र हुआ अहंकार जिसने छोड़ा है वही जिसमें जान होती है वह तो अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है संबंध तो बाकी जो भी तुम दोगे वो सब उसी का दिया हुआ चुकाने के काबिल नहीं बोझा उठाने के काबिल नहीं तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना तो इसलिए सामने नहीं आता कि हमें संकोच ना हो कि अरे अभी तक कुछ चुकाया नहीं हम तो बस लेते ही रहते हैं लेते ही रहते इसलिए वो देवता है और हम लेवता है जो लेता ही रहे वो लेवता है। पर वो देता ही रहता है इसलिए वो देवता अपना क्रेडिट डेबिट वाला खाता देखो पता चलेगा कहां खड़े हो बड़ा कर्जा बहुत बढ़ गया और वो इतना उदार की मांगता भी नहीं और फिर नया देने से इनकार करता नहीं देता ही रहता और तुम मांगो उसका इंतजार भी करता नहीं इंकार तो नहीं करता इंतजार भी नहीं कि तुम मांगो तो मैं दू वो अपना काम करता है यह परमात्मा की उदारता है पंद्रहवें अवतार में भगवान वामन बन करके आए बलि राजा के यज्ञ में गए तीन पग पृथ्वी मांगी दो पग में बलि का ले लिया तीसरे पग में बलि को ले लिया भगवान ने क्या कहा मैं तुमसे ही नहीं चाहता मैं तुमको भी चाहता भैया संसार में तुमसे चाहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे लेकिन तुमको चाहने वाले कितने तो? बलि ने सर्वस्व भगवान को समर्पित किया सर्व और स्व दो पग में सर्व समर्पण और तीसरे पग में स्व समर्पण कर दिया इससे क्या हुआ बोले सर्व समर्पण किया तो बलि की ममता मिट गई स्व समर्पण किया तो बलि की अहंता मिट गई ममता और अहंता ही मनुष्य को बांधते हैं ये दोनों मिट गए बली मुक्त हो भगवान बंद गए बलि मुक्त हो गया भगवान बंद गए क्यों आपको मैंने एक लाख रुपए का दान किया तो जब तक एक लाख रुपया मेरे पास था तब तक मुझे फिक्र थी इसको संभालने की भाई तो अभी देना है संभाल के रखना कैश है आपको दे दिया आपने कबूल कर लिया फिर चिंता किसकी मैं छूटा अब आप बंधे तो दान देने वाला मुक्त हो जाता है और दान कबूल करने वाला बंध जाता है इसलिए भगवान बंध गए बलि का भी ले लिया बलि को भी ले लिया और फिर भगवान ने क्या किया बलि का जो भी ले लिया था वो तो इंद्र को दे दिया और बलि को ले लिया था उसको अपने पास रख लिया तो इंद्र ने भगवान से कहा बड़ी कृपा हुई आपने बड़ी कृपा की मुझे स्वर्ग का राज्य वापस मिल गया बलि ने कहा तुझ पर कृपा हुई लेकिन वो इती सी मुझ पर जो भगवान की कृपा हुई वो बड़ी क्यों बोले बड़ा होता है कि दानी बड़ा कौन तुझे दान मिला मुझे दानी मिला तुझे भगवान से कुछ मिला मुझे भगवान ही मिले और मुझे तेरे हवाले नहीं किया मेरा जो लिया था भगवान ने वो तुझको दे दिया प्रभु ने इससे मुझे पता चला कि प्यारी चीज लोग अपने पास रखते हैं जो बहुत काम की नहीं होती दूसरे को दे देते हैं आज मुझे संतोष हुआ कि मैं ठाकुर के कुछ काम का आदमी हूं भगवान को प्यारा हूं सो तो भगवान ने अपने पास रख लिया मैं धन्य सोलहवें अवतार में भगवान परशुराम बनकर के आए अधर्मी शासकों को दंड दिया सत्रहवें अवतार में भगवान वेदव्यास बनकर के आए संसार को धर्म का उपदेश किया धर्म का दर्शन कराया अठारहवें अवतार में रघुवंश में राम बनकर के आए और उस धर्म का पालन करके दिखाया नहीं तो पर उपदेश कुशल बहुत रे व्यास के रूप में भगवान ने धर्म क्या है यह समझाया तो राम के रूप में उस धर्म का पालन करके भी दिखाया और ऐसा पालन किया भगवान राम ने धर्म का कि राम धर्म की मूर्ति बन गए रामो विग्रहवान धर्म इसलिए रामादिपत वर्तितव्यम न तो रावणाधिपत राम की तरह आचरण करना चाहिए रावण की तरह नहीं सिनेमा हो कथा हो कथा हो सब में अच्छा या बुराई दोनों बातें होती है देव और दानव दोनों की कथा है ना तो फिल्मों में भी हीरो और विलेन दोनों होते और वो इसलिए बताया जाता है कि भाई तुम्हें अच्छों जैसा आचरण करना है ये बुराई इसलिए दिखाई है कि तुम इस बुराई को समझो और इससे दूर रहो या इस बुराई को खत्म करो फिर कोई कहे कि राम की मर्यादा बस बस ये करो एंड ये ना करो डूज एंड डोंट सर परेशान हो गए धर्म के बंधन में मर्यादा के बंधन में हिलने डुलने की कहीं जगह ही ना रहे इसलिए 19 और 20वें अवतार में यदुवंश में भगवान बलभद्र और श्री कृष्ण बनकर के आए और धर्म की संपूर्ण मर्यादा के साथ किस तरह से आदमी जीवन को उत्सव बना सकता है मौज कर सकता है ये भगवान कृष्ण ने बताया इक्कीसवा अवतार बुद्ध बाईसवा कल की यह होगा अभी दो रह गए 24 में दो बच गए तो हरि अवतार हंस अवतार हरिग्रीव अवतार इन सभी अवतारों का अभी जिक्र नहीं हुआ इसमें लेकिन फिर तीन चार और मिला दोगे तब तो 24 से ऊपर हो जाएंगे तो कहते हैं अवतारा ही असंख्य अवतार असंख्य है उनमें से 24 छांटे हैं और 24 में से भी जैसा हमने अभी चर्चा करी 10 मुख्य अलग से हमने माने हैं कई लोग कहते हैं 22 की गिनती तो यहां पर हुई और फिर भगवान के अन्य दो रूप कौन से बोले ये व्यक्त रूप जो दिखाई पड़ रहा है और दूसरा अव्यक्त रूप जो दिखाई पड़ नहीं रहा लेकिन है इन दोनों को मिलाकर के चौबीस हुए चौबीस अवतारों की कथा श्रीमद भागवत की कथा भगवान वेदव्यास ने इसकी रचना किया फिर सुखदेव को अपने पुत्र को पढ़ाया सुखदेव ने इसका अध्ययन किया और फिर गंगा के तट पर अनशन लेकर के बैठे राजा परीक्षित को सुनाया सुत जी कहते हैं उस वक्त हम भी वहां थे हमने सुना जैसा सुना है वैसा भागवत आप लोगों को अब सुना रहे हैं नए में गंगा के तट पर जो सुना था वो गोमती के तट पर बैठकर अब आपको सुना रहे तो शवनक जी बोले कि सूत सूत सुत महाभागवदनो वदतांबर कथाम भागवती पुण्या यदा भगवान छुक कस्म युगे प्रवृत्ते यम स्थाने वा के नेतुना हे महाभाग्यशाली सूत जी हमको कथा सुनाइए जो सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाया था भागवत की रचना भगवान वेदव्यास जी ने करी लेकिन कहां करी कब करी क्यों करी किसकी प्रेरणा से करी चार प्रश्न भागवत के विषय में पूछे तत् पुत्रो महायोगी व्यास जी के पुत्र तो सुखदेव महायोगी थे ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म द्रष्टा थे उनके लिए कुछ सीखना कुछ करना शेष नहीं रहता है फिर भी वे भागवत अपने पिता से क्यों सीखे राजा परीक्षित युवावस्था में चक्रवर्ती की सत्ता को छोड़कर अनशन लेकर गंगा जी के तट पर बैठ गए कथा सुनने के लिए क्यों यह सब हम सुनना चाहते हैं और सुत जी ने उन प्रश्नों के उत्तर में भगवान की मंगलमयी कथा सुनाया है लेकिन वो फिर हम कल पर रखते हैं घड़ी बता रही है यहां रुकने के लिए और वैसे तो कल कृष्ण जन्म है बोलो कैन यू बिलीव दिस क्या करना है कल ही करना है कि परसों करना है तो परसों करते हैं। कल फिर तीन बजे यात्रा का होगा हम आनंद लेंगे आइए भाव और प्यार से दो मिनट हरे ही शरणम हरि शरण हर